महाभारत आदि पर्व आदिपर्व षटपंचाशत्तमोध्याय राजा का आस्तिक को वर देने के लिए तैयार होना तक्षक नाग की व्याकुलता तथा तो आस्तिक का वर माँगना जन्मे जय उच बालोपियर इवावभासते नाजंबालयम मत मे इच्छा्यहम वरमस्म प्रदा तन्मे विप्रा संवेदधम यथावत जन्मेजय ने कहा ब्राह्मणों यह बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें सदस्य हो बालोपि विप्रो मण्य हराज्ञा विद्वान् जो वै सपुनर्व यथावत सर्वान्मास्पत एवाहते यथाचंदीघ्र सदस्यों ने कहा ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी यहां राजाओं के लिए सम्मान्य ही है यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है अतः ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से, से अपने संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी पूर्वक हमारे पास आ पहुंचे वैसा उपाय करना चाहिए काबे ओ तावाक्यम नाथ हृष्टान्तरात्मा कर शर्वाजी कहते हैं सौनक नंदन नन, तदनंतर वर देने के लिए उद्यत राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुँह मांगा वर मांग लो इतने में ही होता जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था बोल उठा हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं जन्मेजय येद कर्म समाप्य ते मे यथा चय तक्षक शीघ्रम तथात प्रयतंत सर्वे परम सत्या सही में विद्यषाण जन्मेजय ने कहा ब्राह्मणों जैसे भी यह कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है ऋत पचहो यथा शास्त्रि नहुर्यथा संसति पाव क इंद्र से भव ने राज तको भय पीड़ित ऋतित बोले राजन हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं उसके तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र के भवन में छिपा हुआ है यथा तो महात्मां राज पृष्ठ तथा विप्रा तदे ते लाल नेत्रो वाले पुराणविदता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा पूछने पर उन्होंने राजा से कहा नरदेव ब्राह्मण लोग जैसी बात कह रहे हैं वह ठीक वैसी ही है पुराण महागम्य तबिम्ब हम दत्तम तस्में वरमिंद्रेण राजन वसे हम सुगुप्तो पापस्ता पुराण को जानकर मैं यह कह रहा हूं कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है नागराज तुम यहाँ मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो सर्पसत्र की आग में तुम्हें नहीं जला सकेगी ए तथ्वाद्यमान आस्ते हो तार कर्मकाले होताजुहावाथ मंत्र अथो महेंद्र विमान विमान्य महानुभाव सर्व देव पर सतूम बलाह कैश्चाप्युगम्य मो वेद्याधरफसर साण यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राज जन्मे जय संतप्त होके और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तपछक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे तब होता ने एकाग्र चित्त होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तपछक का आह्वान किया तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेरकर कर उन महानुभाव इंद्र की स्फुति कर रहे थे अपसराए मेघ और विद्या भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे तस्य ततो राजा मंत्र तस्ोत्तरी तक्षकन् तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे में छिपा था वैसे उद्विघ्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था इधर राजा जन्मे जय तक्षक का नाश करते चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेता ब्राह्मणों से बोले जनमेजय तम इंद्री बसे तम पातिम विभा बसो जन्मेजय ने कहा विप्रगण यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो जन्मे जैन रात तस्तक्षक प्रति होता भाव तस्त्र तक्षक पन्नगम तथा उग्र श्रवाजी कहते हैं राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित हो होता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग का अग्नि में आवाहन किया उसके नाम की आहुति डाली तथा तक्षक क्षकंदर आकाशे न इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी पुरस्तम यज्ञ दृष्टोरू भय हित तु तक्षकम तक्षक्रस्त स्वयम भवनम जजऊ उस यज्ञ को देखते ही इन्द्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को ही चलते बने इन्द्र इंद्रे तु नाग इंद्र तक्षको भय मोहिता मंत्र सत्या पाप का समीपम अवशो इंद्र के चले जाने पर नागराज तक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खींचकर कर पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा हो वर्तते तव ऋतो वर्त राजख्या जरम तम धातु ऋतुजो ने कहा राजेंद्र आपका यह यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है अब आप इसमें विप्रवर आस्तिक को मनोवांचित वर दे सकते हैं जन्मे जय वाच बाला पस्तितवा प्रमेय वरम प्रयक्षा यथानतेमत हृदय स्थित तत्ते प्रदाशम चे दहा ब्राह्मण बालक तुम अप्रमेय हो तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कामना हो उसे बताओ वह देने योग्य न होगी तो भी तुम्हें अवश्य दे दूंगा श्रूय ते महानादो नो भैरव रवम ऋत बोले राजन यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे बस में आ रहा है वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा है उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है नूनमुक्तो नागो भ्रष्टो नाकान मंत्र मंत्र काज घुर्ण ना का नट संयोभ्यु पय थे तिप्रांश केन्द्र नैस ही इंद्र ने इस नागराज तक्षक को त्याग दिया है उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा होकर स्वर्ग लोग से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपने खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्नि कुंड के समीप आ रहा है सौ त्रिवाच पतिमाण नाग इंद्र तक्ष जात वे कहते हैं सोनक नागराग तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया आस्तिक सत्रम्ते पते जोरी हो रस्तिक ने कहा राजा जन्मेजय यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पावे एवं उक्त स्थदा तेरा ब्रह्मण पारिकित नाथ हृष्ट मनाश्चेद आस्तिक वाक्यम्रवी ब्रह्मण आस्तिशा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले सुवर्णमृत गास्मसेद्यांबरम विप्रवर्ते विप्रवर आप सोना चांदी गौ तथा अन्य अन्यभष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग ले प्रभो वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूं किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए स्वर्णम राजन आस्तिक सुवर्णम्रजतम ताम राजोम्यम सत्रेतन स्वस्ति मातृकूलश नस्तिकाजन मैं तुमसे सोना चांदी और गौवे नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो सौ त्रिवाच आस्तिक मुक्तस्तु राजा पारीक्षित पुनः पुनर्वाचेद आस्तिकम बदताम अन्यम भद्रम तेवरम ध्वजर उतम अयाचाप्यम वरम था भृगुनंदन उग्र सर्वाजी कहते हैं भृगनंदन सोनक आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजा ने उनसे बार बार अनुरोध किया वे पृथ्वरोमड़े आपका कल्याण हो कोई दूसरा वर मांगिए किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा ततो तत वेदस्ता सदस्य राजता तब संपूर्ण वेद भेदता सभा सदों ने एक सांस संगठित होकर राजा से कहा ब्राह्मण को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए श्री महाभारते आदि आस्तिक आस्ति आस्तिक वर प्रधानम नाम सरपंचा सत्तमोध्याय